देवी भागवत आठवां स्कंध शिशुमार चक्र तथा राहु मंडलादि का वर्णन नारद इन नक्षत्रों से दो लाख योजन ऊपर शुक्र रहते हैं ये शुक्र सूर्य के साथ साथ चलते हैं कभी पीछे हो जाते तो कभी आगे इनकी भी तीन प्रकार की गतियां हैं शीघ्र मंद और सम प्राणियों के लिए प्रायः ये अनुकूल ही रहते हैं इन्हें शुभ ग्रह कहा जाता है मुने ये भार्गव वर्षा के के को सदा दूर करते रहते हैं। इनके स्थान स्थान से बुध का लाख योजन ऊपर जाता है। ये भी शुक्र के समान ही शीघ्र मंद और समान गतियों से सदा चलते हैं जिस समय सूर्य को लाघ कर ये चल देते हैं उस समय प्रायः आधी चलने लग चलने बादल होकर इधर उधर बिखर जाने और अवर्षण की सूचना प्राप्त होती है बुध से दो लाख योजन ऊपर मंगल रहते हैं यदि ये वक्री न हो, तो एक-एक राशि को तीन-तीन पक्षों में भोकते हैं। जो राशियों में मंगल का भ्रमण होता है अमंगल सूचक होने के कारण प्राय सबके लिए यह ग्रह अनिष्ट ही होता है मंगल से दो लाख योजन ऊपर बृहस्पति रहते हैं यदि यह वक्री न हो तो एक राशि में वर्ष भर रहते हैं यह प्रायः ब्राह्मण कुल के अनुकूल रहते हैं बृहस्पति से दो लाख योजन ऊपर भयंकर शनि का कहलाता है यह एक एक राशि में तीस तीस महीने तक भ्रमण करता है जो इसके द्वारा संपूर्ण राशियां भोगी जाती है कालज्ञ पुरुषों का कथन है कि यह ग्रह प्राय सबके लिए अनिष्ट कारक है नारद इससे 11 लाख योजन ऊपर सप्तर्षियों का मंडल बतलाया गया है ये सप्तर्षिगण संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करते हुए ध्रुव लोक की जिसे ध्रुवलोक कहा जाता है प्रदिकिणा करते हैं नारद सप्तर्षियों के स्थान से 13 लाख योजन ऊपर उत्तम ध्रुव लोक है इसे विष्णुपद भी कहते हैं महान भागवत श्रीमान ध्रुव यहाँ रहते हैं इनके पिता का नाम उत्तानपाद है सारा जगत ध्रुव को मस्तक झुकाता है इंद्र, अग्नि, कश्यप और धर्म ये सब मिलकर इनको देखते अत्यंत सम्मान के साथ निरंतर इनकी प्रदिकिणा करते हैं ये ध्रुव कल्प भर के प्राणियों के जीवन का आधार बनकर इस लोक में विराजते हैं काल कभी सोता नहीं इसके वेग को सब नहीं देख सकते इस प्रभावशाली काल से प्रेरित होकर ग्रह नक्षत्र आदि सभी ज्योतिर्गण निरंतर घूमते रहते हैं परमेश्वर ने ध्रुव को स्तंभ के रूप में नियुक्त कर रखा है देवताओं से सुपूजित ये ध्रुव स्वयं अपने तेज से प्रकाशित होते हैं जिस प्रकार कल्याण के खंभे में बंधे हुए बैल चारों ओर घूमते हैं इसी प्रकार इन भा भगण आदि समस्त ग्रहों की भी गति है कालचक्र में नियुक्त होकर ये क्रमशः भीतर और बाहर घूमते रहते हैं ध्रुव का आश्रय लेकर वायु की प्रेरणा से पूरे कल्प भर ये इस प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे बाज आदि पक्षी आकाश में विचर रहे हों जो चक्कर काटने वाले सम्पूर्ण ग्रहों का प्रकृति और पुरुष से संयोग सुलभ है अतः उनकी कृपा से ये जमीन पर नहीं गिरते हैं